श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद सत्तासी तीन अगस्त अठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण हाँ यह ठीक है परंतु तुमने संसार चाहा होगा श्री कृष्ण राधिका के हृदय में ही थे परंतु राधा की इच्छा उनके साथ मनुष्य रूप में लीला करने की हुई इसीलिए वृंदावन में इतनी लीलाएं हुई अब प्रार्थना करो जिससे तुम्हारे सांसारिक कर्म सब घट जाए और मन से त्याग होने से तुम्हें अंतिम ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी मरी यह तो उनके लिए है जो बाहर का त्याग नहीं कर सकते ऊंचे दर्जे वालों के लिए तो एक साथ ही सब त्याग होना चाहिए बाहर का भी और भीतर का भी श्री राम कृष्ण चुप हैं। फिर बातचीत करने लगे श्री राम कृष्ण तुमने वैराग्य की बातें उस समय कैसी सुनी मड़ी जी हाँ खूब श्री राम वैराग्य का अर्थ क्या है जरा कहो तो सुनो मणि। वैराग्य का अर्थ सिर्फ संसार से विराग नहीं ईश्वर पर अनुराग और संसार से विराग है श्री रामकृष्ण हाँ ठीक कहा संसार में धन की जरूरत है अवश्य परंतु उसके लिए अधिक चिंता न करना चाहिए यदरक्षा लाभ यही अच्छा है संचय के लिए इतना न सोचा करो जो लोग उन्हें मन और अपने प्राण सौंप देते हैं जो उनके भक्त हैं शरणागत हैं वे लोग यह सब इतना नहीं सोचते जहाँ आय है वहाँ व्यय भी है एक ओर से रुपया आता है दूसरी ओर से खर्च हो जाता है इसका नाम है यदीक्षा लाभ श्री रामकृष्ण हरिपद की बातें कहने लगे उस दिन हरिपद आया था मणिशाह हरिपद कथक है प्रहलाद चरित श्री कृष्ण की जन्म कथा यह सब ससवर बहुत अच्छा कहता है श्री राम अच्छा उस दिन मैंने उसकी आंखें देखी जान पड़ता था गुस्से में है मैंने पूछा क्या तू ध्यान ज़्यादा करता है वह सिर झुकाए बैठा रहा तब मैंने कहा अरे इतना अच्छा नहीं शाम हो गई है श्री राम माता का नाम ले रहे हैं उनका स्मरण कर रहे हैं कुछ देर बाद श्री ठाकुर मंदिर में आरती होने लगी आज सावन की शुक्ला द्वादशी है झुलनोत्सव का दूसरा दिन है आकाश में चंद्रोदय हो गया मंदिर मंदिर का आंगन बगीचा सारे स्थान हंस रहे हैं धीरे धीरे रात के आठ बजे कमरे में श्री राम कृष्ण बैठे हैं राखाल और मास्टर भी हैं श्री राम कृष्ण मास्टर से बाबूराम कहता है संसार अरे बापरे मास्टर यह सुनी बात है बाबू अभी संसार का हाल क्या जाने श्री राम कृष्ण हाँ यह ठीक है निरंजन को देखा है तुमने बड़ा सरल है मास्टर जी हाँ उसके चेहरे में ही आकर्षण है खींच लेता है आंखों का भाव कैसा है श्री राम कृष्ण का ही भाव नहीं सब कुछ उसके विवाह की बात सब कुछ उसके विवाह की बात घर वालों ने की थी उसने कहा क्यों मुझे डुबाते हो हंसते हुए क्यों जी लोग कहते हैं दिन भर मेहनत करके शाम को बीबी के पास जाकर बैठने से बड़ा आनंद आता है यह कैसा है मास्टर जी हाँ जो लोग उसी भाव में हैं उन्हें आनंद आता क्यों नहीं राखाल से परीक्षा हो रही है लीडिंग क्वेश्चन श्री राम शाह माँ कहती है मैं अपने बच्चे का विवाह कर दूँ तो जी ठिकाने हो धूप में झुलस कर में थोड़ी देर बैठेगा तो कुछ ठंडा तो हो ही जाएगा मास्टर जी हाँ माँ बाप भी तरह तरह के होते हैं यानी पिता कभी अपने बच्चों को विवाह के बंधन में नहीं डालता और अगर वह ऐसा करता है तब तो क्या कहना चाहिए उसके ज्ञान को श्री राम कृष्ण हंसते हैं श्रीयुद्ध अधरसेन कलकत्ते से आए हैं श्री राम कृष्ण को भूमिष्ट होकर प्रणाम किया जरा देर बैठ काली के दर्शन करने चले गए मास्टर ने भी काली के दर्शन किए फिर चांदनी घाट पर आकर गंगा के तट पर बैठे गंगा का पानी ज्योसम ज्योत्ना में चमक रहा है ज्वार का आना अभी शुरू हुआ है मास्टर एकांत में बैठे हुए श्री रामकृष्ण के अद्भुत चरित्र की चिंता कर रहे हैं उनकी अद्भुत समाधि क्षण क्षण में भाव प्रेम और आनंद विश्राम ईश्वरी कथा प्रसंग भक्तों पर अपृत्रिम स्नेह बालक का सा स्वभाव यही सब सोच रहे हैं अधर और मास्टर श्री कृष्ण के कमरे में गए अधर छिटगांव से दफ्तर के काम से गए थे वे चंद्रनाथ तीर्थ और सीता कुंड की बातें कह रहे हैं अधर सीता कुंड के पानी में अग्नि की शिखाएं उठती रहती है जीभ के आकार की श्री रामकृष्ण यह किस तरह होता है अधर पानी में फास्फोरस है श्रे राम चटर्जी भी कमरे में आए श्री रामकृष्ण अधर से उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं राम है इसीलिए हम लोगों को अधिक चिंता नहीं करनी पड़ती हरीश लाटू इन्हें वह बुला बुला कर खिलाया करता है वे सब कहीं एकांत में ध्यान करते रहते हैं और राम उन्हें बुला लाता है